अध्यात्म रामायण उत्तरकांड षष्ठ सर्ग लवणवध भगवान राम के यज्ञ में कुश लव के सहित महर्षि वाल्मीकि का पधारना और कुश को परमार्थोपदेश करना श्री महादेववाच एक मुनिये यमुना तीर जग्म राघव द्रष्टुम भयाम लवण रक्षसोश्रेष्ठ भागव च्यवन दिवजता श्री महादेवजी बोले हे पार्वती एक दिन यमुना तट पर रहने वाले समस्त मुनिजन नमन राक्षस से भयभीत होकर श्री रामचंद्र जी का दर्शन करने के लिए आए वे अग्निक मुनिगण भृगुपुत्र मुनिश्रेष्ठ चवन को आगे कर भगवान राम से अभय लाभ करने की इच्छा से आए तान पूजा रघुकुल मधुरम वाक्यम भर्षय मुनिमंडलम करेमन कारण धन्योस्मेंगता रघुश्रेष्ठ राम जी ने उन मुनीश्वरों को अत्यंत भक्तिभाव से पूजन कर उन्हें प्रसन्न करते हुए मधुर मधुरवाणी से कहा हे मुनिश्रेष्ठ गण आपके यहाँ पधारने का क्या कारण है मुझे जो आज्ञा होगी मैं वैसा ही करूँगा यदि आप लोग मुझे प्रीत देखने के लिए ही यहाँ आए हैं तो मैं धन्य हूँ दुष्कर्म चाप योम्य हम आज्ञापियंतुमृत्यम ब्राह्मणादेव हिमे आपका जो अत्यंत दुष्कर कार्य होगा वह भी मैं अवश्य करूंगा आप मुझ सेवक को आज्ञा दीजिए ब्राह्मण ही मेरे इष्ट है। ताकि देव हैं सहता हिष्ट मनोवाक्यम्रवीत मधुना मा महादत्य पुरा प्रति युगे प्रभु आसीदीव धर्म आत्मा देव ब्राह्मण पूजक तस्तुष्टो महादेव दूल भगवान राम के ये वचन सुनकर महर्षि चवन ने सहसा प्रसन्न होकर कहा प्रभो पहले सत्ययुग में मधु नामक एक बड़ा ही धर्मात्मा और देवता तथा ब्राह्मणों का भक्त महादैत्य था उससे प्रसन्न होकर श्री महादेव जी ने उसे एक अत्युत्तम त्रिशूल दिया रा चेन यम हंस स भविष्यते भस् भविष्य रावण सानुजा भारा तर कुंभ राक्षसो भीम विक्रम आसेराधर्शो दिवब्राह्मण हिंसक पीड़ितास्तेन राजेन्द्र व्यय ताम शरण ग और कहा कि इससे तू जिस पर प्रहार करेगा भस्मित भूत हो जाएगा सुना जाता है रावण की छोटी बहन कुंभी उसकी भार्य थी उससे उसके लवन नाम का एक महापराक्रमी दुष्ट चित्त दुर्जय और देवता ब्राह्मणों को दुख देने वाला राक्षस उत्पन्न हुआ हे राजेंद्र उससे अत्यंत पीड़ित होकर हम आपके शरण आए हुए हैं यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने कहा हे आप लोग किसी प्रकार का भय न करें लवणम ना श्यामी गोतराह इुक्त प्राप्ति लवणम राक्षसम द ब्राह्मणे मैं लवण को अवश्य मार डालूंगा मुनीश्वरों से ऐसा कह भगवान राम ने अपने भाइयों से पूछा तुम में से कौन लवण राक्षस को मारेगा और ब्राह्मणों को महान अभय देगा यह सुनकर भरत जी ने श्री रघुनाथ जी से हाथ जोड़कर कहा अहमेव घनिष्यामी देवाज्ञापय प्रभो ततो नमस्कृत शत्रुघ्नो वाक्यमब्रवी लक्ष्मण महत्कार राघव संयुगे नंदे ग्र महाबुद्धि दुखमन भूत हे देव लवण को मैं ही मारूंगा प्रभो इसके लिए मुझे ही आज्ञा दीजिए फिर शत्रुन जी ने श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके कहा हे hey, राघव श्री लक्ष्मण जी युद्ध में बड़ा भारी कार्य कर चुके हैं महामती भरत जी ने भी नंदीग्राम में रहकर बहुत कष्ट सहा है लवलस्य अहमे गय त्रघु श्रेष्ठ समय शत्र भी भी, अब लवण का बध करने के लिए तो मैं ही जाऊंगा हे रघुश्रेष्ठ आपकी कृपा से मैं उस राक्षस को युद्ध में अवश्य मार डालूंगा शत्रुघ्न के ये वचन सुनकर शत्रु दमन रघुनाथ जी ने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया और कहा मैं आज ही तुम्हारा आना की राजधानी मथुरा के लिए राज्य पर अभिषेक अकारियम दत्वा तस्मी शरम राम शत्रुघ्न अभ्रभेद अरे नही बाड़े न लवणम लोक कंठकम ऐसा कह लक्ष्मण जी से अभिषेक की सामग्री मगा शत्रुन जी की इच्छा न होने पर भी थ्री रामचंद्र जी ने उनका प्रीतिपूर्वक अभिषेक कर दिया फिर उन्हें दिव्यवाण देकर कहा तुम संसार के कंठक रूप लवण को इस बाण से मार डालना गेहे गच्छति काननं। तु नाना राक्षस लवण अपने घर में ही उस त्रिशूल की पूजा कर नाना प्रकार के जीवों को खाने और मारने के लिए वन को जाया करता है सो नायात सदनम अतः जब तक वह लौट कर घर न में रहे उससे पूर्व ही तुम नगर के द्वार पर धनु धारण कर खड़े हो जाना योजते सया क्रुद्ध तदावध्यो भविष्य तम हवा लवणम क्रूरम तत्र तदरम संत नगर त्रिष्ठ मेनुशाशनाश्वा पंच साहस रदर्धक गजा षट युतत्रयम् आगमिष्यति पंचाग्रेध राक्षस लोटनी पर्व क्रोध पूर्वक तुमसे लड़ेगा और उसी समय मारा जाएगा इस प्रकार महाप्रूर लवणासुर को मारकर उसके मधुवन में नगर बसाकर मेरी आज्ञा से वहां रहो तुम पहले जाकर उस राक्षस को ठीक करो फिर तुम्हारे पीछे वहाँ पाँच हजार घोड़े उनसे आधे ढाई हजार रथ छह सौ हाथी और तीस हजार पैदल भी पहुंचेंगे मूर्धन्यद्रा प्रषयाम से राघव शत्रुघ्न मनि साधीनंद शत्रु तथा चक्रे योजित युद्धे मथुरा ऐसा कशि रघुनाथ ने शुघ्न का सिर सु उनका आशीर्वाद से अभिनंदन किया और उन्हें मुनियों के साथ विदा किया शत्रुन जी ने भी भगवान राम ने जैसी आज्ञा दी थी वैसा ही किया उन्होंने मधुपुत्र लवणासुर को मारकर मथुरापुरी बसाई। स्म जनपदाम चक्रे मथुराम दान सीताे पुत्रो धौ वाकश्रम मुनिजोर्नाम ना, चक्रेको ज्येषो नुजोल क्रमेण विद्या संपन्नो सीता पुत्रो बभूवत और दान मान से लोगों को संतुष्ट कर उन्होंने वसुरा को एक नगर बना दिया। इस बीच में में सीता जी के के के मुनि आश्रम दो पुत्र उत्पन्न हुए मुनि ने उनमें से बड़े का नाम कुश और छोटे का लव रखा धीरे धीरे जी के वे दोनों पुत्र विद्या संपन्न हो गए उपनिहितो च मुनिना वेदा अध्ययन कृष्णम रामायण प्रा काव्यम बालकोनि शंकरे न पुरा प्रो पार्वतोपना प्रभु मुनि के मुनि के उपनयन संस्कार करने पर वे वेदाध्यन में तत्पर हुए श्री वाल्मीकि जी ने उन दोनों बालकों को संपूर्ण रामायण काव्य पढ़ा दिया पूर्व काल में इसे त्रिपुर विनाशक भगवान शंकर ने पार्वती जी को सुनाया था उसी आख्यान को समर्थ मुनि वाल्मीकि ने वेदों का विस्तृत ज्ञान कराने के लिए उन बालकों को पढ़ाया कुमारो खरम स्वरम संपन्नो सुंदरा वि तंत्री ताल समायुक्तो गायंतो चेतु ताद्र समाजे गायन तो वे, वे कुमार के समान अति सुंदर कुमार उसे वीणा बजाकर स्वर सहित गाते हुए वन में विचरा करते थे उन देवस्वरूप बालकों को जहां तहा मुनियों के समाज में गाते देख वे मुनिगण अत्यंत विस्मित हो आपस में कहने लगते गेश कि वेसु देवाल पाता चतुर्मुख गृह लोकेशुस्वी चिंतर दृष्ट् दिशा नातायी दृशम गीतवाद्य गणिमारवी चंद्दिखिल प्रतिवासम वासरम आसाते वासखमे कांते वाल्मीकि हम चिरजीवियों ने बहुत दिनों से सभी दिशाएं देखी किंतु गंधर्व किन्नर भुल्लोक देवलोक देवालय पाताल अथवा ब्रह्मलोक आदि किसी भी लोक में गाने बजाने की ऐसी कुशलता न कभी जानी न देखी और न सुनी ही है इस प्रकार प्रतिदिन प्रशंसा करने वाले समस्त मुनियों के साथ वे दोनों बालक बहुत समय तक श्री वाल्मीकि जी के एकांत आश्रम में सुखपूर्वक रहे